तो आकाश का लक्षण ग्रंथ कल पूरा हुआ शब्द ही एक विशेष गुण आकाश में रहता है और वह शब्द रूप विशेष गुण वाला समय संबंध से केवल शब्दात्मक विशेष गुण वाला

जो है उसे कहा जाएगा आकाश और इस आकाश लक्षण से लक्षित आकाश का कोई भेद नहीं है वो एक है निरवय होने के कारण जो सावयव होता है द्रव्य उसके भेद होते हैं रूप तथा अवयवी रूप

दो प्रकार हो जाएंगे न सावय द्रव्य के आकाश निरवय द्रव्य है इसलिए वो एक है यद्यपि आत्मा भी निरवय द्रव्य है परमाणु भी निरवय द्रव्य है लेकिन वो अनेक है इसलिए जो निरवय होगा वो एक ही होगा ऐसा नहीं परमाणु निरवयव है स्वयं

लेकिन अनेक है कि नहीं पृथ्वी के परमाणु जल के परमाणु असंख्य हैं अनेक हैं आकाश निरवय है उसके एकत्व का प्रयोजक निरवयत्व को नहीं मानना ये व्यभिचारी प्रयोजक हो जाएगा नहीं तो एकत्व तो परमाणुओं में भी क्या नाम एकत्व

का प्रयोजक निरवयत्व को मानेंगे तो निरवयत्व तो परमाणुओं में भी रहता है मन में भी रहता है निरवयत्व मन भी निरवय है लेकिन एक नहीं है जितने शरीर उतने मन इसलिए निरवयत्व ये एकत्व का प्रयोजक नहीं समझना प्रयोजक यानी निमित्त एक निरवय होने से एक है ऐसा नहीं

वो एक है उसका कोई भेद नहीं है नहीं नहीं। जैसे के ऐसे ऐसे एक परमाणु से थोड़ी आई है नहीं अनेक परमाणु है

अनेक परमाणुओं में से दो परमाणु मिलते हैं तो एक द्वेनुक बनता है ऐसे असंख्य परमाणुओं में से दो दो परमाणु आपस में संयुक्त हुए तो अनेक द्वेनुक बन गए अनेक द्वेनुक में से तीन तीन द्वेनुक मिल गए तो त्रेणुक बन गया फिर त्रेणुक मिल गए तो चित्रोण बन गया ये सब होता है हाँ

और जब वियोग होता है इनका अवयवों का संयोग होता है तो अब ये भी बनता है और पृथक्करण हो जाता है विभाग हो जाता है तो फिर अंतिम विभाग होते होते परमाणु तक पहुंचता है वे परमाणु फिर अपने आप में अलग अलग होकर के रहते हैं उस समय संयोग नहीं रहता

प्रलय काल में परमाणुओं का संयुक्त परमाणु नहीं रहेंगे कर्म कर्म कर्म ह हाँ। आदृष्ट ये जो पूर्वकल्पीय प्राणियों का आदृष्ट जब फल दे फलोन्मुख होता है तो ईश्वर परमाणु द्वय का संयोग करते हैं

ईश्वर है ना ईश्वर चैतन्यवान है उनके यहां चेतन कहते हैं ज्ञान आश्रय को तो ज्ञान आश्रय है ज्ञान आश्रय है वो इसलिए चेतन है ज्ञान गुण है और ईश्वर का ज्ञान नित्य है

किसमें आत्मा चेतन नहीं है आत्मा को छोड़कर के बाकी अचेतन है हाँ ज्ञान आश्रय चेतन का लक्षण अलग है वेदांत का आत्मा ज्ञान ही है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और उनके यहां ज्ञान का आश्रय आत्मा है तो

चेतन्य का लक्षण अलग अलग है है चेतन ही लेकिन चेतन का लक्षण होगा वेदांत में ज्ञानत्व चेतनत्व अरुण के यहाँ ज्ञान आश्रयत्वम चेतनत्व तो है चेतन लेकिन चैतन्य की परिभाषा ज्ञान आश्रयत्व है

ये दोनों में अंतर है वेदांत की आत्मा स्वयं ज्ञान है ज्ञान ही आत्मा है और उनके यहाँ ज्ञान का आश्रय आत्मा है हाँ ईश्वर भी ज्ञान का आश्रय है, है। तो नहीं क्यों नहीं रहेगा ज्ञान गुण है और वो समु संबंध से रहेगा आत्मा में

तो संबंध भी नित्य है समुवाय संबंध ईश्वर भी नित्य तो है ईश्वर का ज्ञान भी नित्य है, है तो जब संबंध भी नित्य हैं संबंध का प्रतियोगी भी नित्य है अनुयोगी भी नित्य है तो नित्य ज्ञानवत्ता ईश्वर में क्यों नहीं रहेगी ईश्वर में नित्य ज्ञानवत्ता तो ये जो है

वो एक है आकाश और विभू है विभू का लक्षण है क्या है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व मूर्तत्व और मूर्त किसको कहते हैं

लिखते तो हो कम से कम रामदेव जो है लिखा हुआ पढ़ तो लेते हैं तो कल तो लिखा तो था ये सब तो गुणवत् क्या नाम है क्रियावत्वम मूर्तत्वम तो जिसमें क्रिया रहती है उसे मूर्त कहते हैं और

इन मूर्त क्रियावान द्रव्य हैं पांच मूर्त द्रव्य पांच हैं पृथ्वी जल तेज वायु और मन इनमें क्रियाएं होती हैं इसलिए इनको कहा जाता है मूर्त द्रव्य और इनके साथ संयोग जिसका होगा उसे कहा जाएगा मूर्त द्रव्य संयोगी उसे कहते हैं विभु तो चार द्रव्यों का

इन पांचों द्रव्यों के साथ संयोग होता है वे चार द्रव्य हैं आकाश काल दिशा आत्मा आकाश का भी इन पांचों मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग है काल का भी है दिशा का भी है और आत्मा का भी है इसलिए ये पांचों के, पा, चारो के चारो चारों के चारों विभू कहलाते हैं चारों के

लक्षण ग्रंथ में आएगा विभूय विशेषण चारों का जैसे आकाश अभी पहला है ना चार में पहला द्रव्य है विभू चार द्रव्यों में से पहला विभू द्रव्य कौन है पाठक्रम के अनुसार आकाश और चौथा विभू द्रव्य कौन है मन विभू थोड़ा ही है वो तो मूर्त है आत्मा हाँ और

काल और दिशा तो इसमें इन चारों के लक्षण ग्रंथ में चारों को कहा जाएगा विभु विभु विभु ऐसा आकाश नपुंसकलिंग होने से विभु लिखा काल पुलिंग है तो विभुश्च ऐसा लिखा जाएगा विभु और दिशा स्त्रीलिंग है विभी

स्त्रीलिंग किया जाएगा विभि और आत्मापुल्लिंग है तो विभू विसर्ग वी रहेगा यह आएगा इन इनके लक्षण में और ये नित्य है नित्य का क्या लक्षण बताया था ध्वंस भिन्न

हाँ जिसका जिसका जिसकी उत्पत्ति ना हो नाश ना हो उसे कहा जाता है नित्य और एक न्याय की भाषा में लक्षण लिखा था ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगी तम नित्यत्व जो ध्वंस से भिन्न हो ध्वंस का अप्रतियोगी हो उसे कहा जाएगा नित्य

जो ध्वंस से भिन्न है ध्वंस का अप्रतियोगी है प्रतियोगी कहा जाता है जिसका अभाव होता है उसे अभाव का प्रतियोगी कहा जाता है और ध्वंस भी एक अभाव है चार अभावों में से एक ध्वंस अभाव है ना? नाश का नाम है ध्वंस अभाव और जिसका ध्वंस होगा यानी नाश होगा

ध्वंसाबा होगा उसे कहा जाएगा ध्वंस का प्रतियोगी और जिसका नाश होगा वो अनित्य वस्तु रहेगी लक्षण किया जा रहा है नित्य का तो नित्य का कभी नाश नहीं होता है न अनंत होता है अंतवान नहीं होता इसलिए ध्वंस नहीं होगा किसका नित्य वस्तु का तो नित्य वस्तु को कहा जाएगा ध्वंस का अप्रतियोगी

जिसका ध्वंस होगा उसे कहा जाएगा ध्वंस का प्रतियोगी शरीर का ध्वंस होता है तो शरीर ध्वंस का प्रतियोगी है और आत्मा का नाश नहीं होता इसलिए आत्मा है ध्वंस का अप्रतियोगी ऐसे तार्किक मत में आकाश का भी कभी नाश नहीं होता है इसलिए आकाश को कहा जाएगा ध्वंस का अप्रतियोगी

और ये ध्वंस रूप भी नहीं है आकाश ये तो द्रव्य है ना ध्वंस तो अभाव है इसलिए ध्वंस से भिन्न भी है कौन आकाश आकाश को कहा जाएगा ध्वंस से भिन्न और ध्वंस का अप्रतियोगी इसलिए नित्य तो जितने भी नित्य पदार्थ है सब के सब ध्वंस के अप्रतियोगी हैं और ध्वंस से भिन्न है

खाली ध्वंस अप्रतियोगी इतना ही कहते तो क्या होता तो अतिव्याप्ति दोष होता किस में अतिव्याप्ति होती ध्वंस में ध्वंस अनित्य है अनित्य क्यों है उसका नाश तो नहीं होता नाश का नाश नहीं होता है ना। किंतु वो शादी है प्राग अभाव का प्रतियोगी हो जाता है शादी होने से

तो अनित्य का लक्षण है जो प्राग अभाव का प्रतियोगी होगा वो अनित्य होगा तो ध्वंस प्राग अभाव का प्रतियोगी हो जाता है इसलिए अनित्य है अनंत है शादी अनंत है ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी तो है किंतु स्वयं ध्वंस है ध्वंस से भिन्न नहीं है ध्वंस में ध्वंस का भेद नहीं रहेगा ना

भिन्न तो कहते भेदवान को तो एक वस्तु का अपने में ही भेद नहीं रहेगा उससे भिन्न बाकी सब में भेद रहेगा तो ध्वंस दोंस, ध्वंस से भिन्न नहीं है ध्वंस रूप है ऐसे ये जो है आत्मा ये ध्वंस से भिन्न है ध्वंस का अप्रतियोगी है

नित्य है आकाश भी ध्वंस से भिन्न है ध्वंस का अप्रतियोगी है ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी तो है लेकिन ध्वंस भिन्न नहीं है इसलिए वो नित्य नहीं कहलाएगा अब आकाश के बाद आता है काल तो काल का लक्षण है अतितादि व्यवहार हेतु काल है

जो अतीत वर्तमान भविष्य ये व्यवहार हो रहा है व्यवहार कहते हैं शब्द प्रयोग को व्यवहारो शब्द प्रयोग व्यवहारो शब्द प्रयोग तो व्यवहार व्यवहार शब्द प्रयोग व्यवहारो नहीं व्यवहार शब्द प्रयोग

तो यदि काल न हो समय न हो तो ये अतीत है, ये वर्तमान है, वह भविष्यत है ऐसा शब्द प्रयोग होगा तो

अतीत वर्तमान भविष्य इत्यादि शब्द प्रयोग का हेतु यानी असाधारण कारण काल है हेतु से समझना असाधारण हेतु ओ काल है काल किसको कहते हैं जिसके होने से अतीत वर्तमान भविष्यन

इत्यादि शब्द प्रयोग होते हैं जिसके न होने से इन शब्दों का प्रयोग होना संभव नहीं है वो काल है ये काल का लक्षण है जो अतितादि शब्द प्रयोग का असाधारण कारण है उसे कहा जाएगा काल

आगे क्या लिखते हैं सच एक विभु नित्य सच, सच एको विभुर नित्य विभुर में रेप को विसर्ग हो जाएगा पदच्छेद करेंगे तो तो स यानी काल

स सर्वनाम है ना काल का परामर्शक है जिसका आतितादि व्यवहार हेतु तो लक्षण किया इस लक्षण से लक्षित जो काल है वह ये सशब्द का अर्थ है एक ही है उसके अनेक भेद नहीं है अकेला है वो काल एक है

एक होने पर भी भूत वर्तमान भविष्यत ऐसे काल के तीन भेद कैसे कर करते हैं तो वह उपाधिक भेद हैं उपाधि को लेकर के भेद हैं जैसे शरीरांत संचारी वायु प्राण नामक एक हैं उसी के उपाधि भेद को लेकर के अलग

अलग पांच भेद हो जाते हैं प्राण अपान व्यान उदान समान ऐसे काल तो एक है लेकिन उपाधि व्यवहार भेद को लेकर के व्यवहार रूप उपाधि को लेकर के उसके अवांतर तीन भेद माने जाते हैं

तो अतीतह इत्यादि व्यवहार उपाधि है जिस काल की उस काल को लेकर के उसका उसका जो कार्य है ना वही उपाधि बन जाती है अतीत शब्द व्यवहार ये काल का कार्य है वही उपाधि होगी और अरे अतीत शब्द व्यवहार

रूप उपाधि का असाधारण कारणभूत जो काल उसको भूतकाल कहा जाएगा आतीत तो शब्द है और उसका व्यवहार है शब्द प्रयोग अतीत इस शब्द का जो प्रयोग है किसी के विशेषण के रूप में कहीं गए

जैसे दिल्ली में जाते हैं और वो जो इंद्रप्रस्थ है उसका अवशेष देख करके कहते हैं अतीत में यह युधिष्ठिर की राजधानी था अतीत में इंद्रप्रस्थ कहलाता था ये कहते हैं अतीत में

पटना पाटली पुत्र था तक्षशिला अतीत में था वो जो क्या है पाकिस्तान में कौन सा आया? आया है उसको तक्षशिला कहा जाता है हाँ अतीत हा, हम

इस समय को देख करके वर्तमान सप्ताह को देख करके इससे पहले जो हुआ उसे कहा जाता है अतीत और वर्तमान में जो इंद्रिय ग्राह्य है वो वर्तमान है वो प्रत्यक्ष होता है और

कुछ के कुछ क्षण बात का भी भविष्यत हो जाएगा वो भविष्यत और अतीत दो प्रकार का है अतीत आद्यतन अतीत अनद्यतन अतीत ये अतीत के दो प्रकार अतीत का ही पर्यावाचक भूत तो अद्यतन भूत अनद्यतन भूत व्याकरण में आता है उसके अवंतर दो भेद हैं आद्यतन

अध्य कहते हैं आज को तो अध्यतन का अर्थ हो जाएगा आज का भूतकाल आज का जो भूत है निकल गया स, आज का जितना वो पास किया हमने समय वो अध्यतन अतीत हुआ और अध्यतन शुरू हुआ कब से तो रात

बारह बजे के बाद हो। आने वाली रात के बारह बजे के पहले तक वो तो लघु सिद्धांत को में दी में आतिताया रात्र पश्चात आराधा ये लिखा है तो वो हाँ। तो कोई बात नहीं तो ये जो है

जहां तारीख बदल जाती है तो वो समय से प्रारंभ होगा अद्यत दिन तो रात 12 बजे के बाद तारीख बदल गई तो वो हो गया अद्यतन अध्यत। तो अद्यतन अतीत कहलाएगा रात 12 बजे के बाद से लेकर के अभी तक का समय

वो तो आ, ये उसमें जो लघु सिद्धांत कऊदी की टिप्पणी में लिखा है ना वो बोल रहा हूँ मैं वो तो वो तो ज्योतिष वाले मानते हैं सूर्योदय से सूर्योदय सूर्योदय से सूर्योदय ज्योतिष वाले मानते हैं तो उतना समय जो है वो अतीत समय हुआ आद्यतन अतीत आध्यत। और उससे पहले का आद्य आज

आज जिसको कहा जा रहा है उससे पहले वो जो है अनाद्यतन अतीत वो पीछे जितना भी जाते जाओ वो अनाद्यतन अतीत कहलाएगा ऐसे अध्यतन भविष्यत वर्तमान को छोड़ के एक क्षण बाद जो आने वाला है वहाँ से लेकर के

आज जब तक कहा जाएगा जो रात्रि 12 बजे तक कहते हैं उनके मत में रात्रि 12 बजे तक और सूर्यास्त तक ही मानते हैं आज को उनके मत में सूर्यास्त तक वो अभी से अभी के उत्तर क्षण से लेकर के वो अध्यतन भविष्यत और अनद्यतन भविष्यत हो जाएगा जो सूर्यास्त के

तक ही मानते हैं दिन को उनके सूर्यास्त के बाद का अनद्यतन भविष्य शुरू होगा और रात्रि 12 बजे तक अद्यतन आज का मानते हैं तो रात्रि 12 बजे के बाद तक का बाद के बाद भविष्यत में आगे जितना भी बढ़ो वो अनद्यतन भविष्यत कहलाता है और वर्तमान का कोई भेद नहीं होता वो अद्यतन वर्तमान

तन वर्तमान ऐसा नहीं होता वो वर्तमान वर्तमान ही है तो ये जो वर्तमान है ये सीमा है काल की काल के लिए ये अतितादि शब्द प्रयोग करने के लिए वर्तमान एक शब्द है शब्द प्रयोग लेकिन वो किसको किया जा रहा कहा जा रहा है?

वो शुद्ध काल के लिए समझ लो अब जो विद्यमान काल है इसके लिए वो नित्य है वो तो हमेशा ही रहता है तो अभी भी है वो वर्तमान हुआ और उस वर्तमान शब्द प्रयोग का भी असाधारण कारण वो काल है और इस वर्तमान शब्द का प्रयोग

जिस काल के लिए नहीं होता अपितु बीते हुए के लिए अतीत शब्द प्रयोग होगा तो अतीत यह इंद्रप्रस्थ अतीत में युधिष्ठिर की राजधानी था पटना आतीत में पाटलिपुत्र कहलाता था मथुरा आतीत में यदुवंशियों की राजधानी थी

इत्यादि जो शब्द प्रयोग हो रहा अतीत जुड़ रहा है इसका असाधारण कारण कह रहे हैं काल को भविष्यत में भारत विश्वगुरु बनेगा वो हुआ भविष्यत शब्द प्रयोग का असाधारण कारण काल, काल और है? काल क्रिया नहीं है

वो मूर्त नहीं है ना और निरवयव है इसलिए अवयव भी नहीं है इसलिए तो निरवय है काल सावयव होता तो अनित्य होता हाँ तो इसलिए तो इसीलिए कहा कि वो एक है एक है लेकिन उपाधि को लेकर के उसके ये तीन भेद किए जा रहे हैं

और प्राण का उदाहरण ही से लिए दिया उपाधि का आरोप करता है जैसे आत्मा का आत्मा की उपाधि शरीर को मानता है ऐसे आतीतादि शब्द

प्रयोग ये उपाधि है उसकी क्रिया भी उपाधि बनती है ये शरीर के अंदर संचार करने वाले वायु का प्राण अपान व्यान उदान ये नाम होता है वो अलग अलग क्रिया करने के कारण वो क्रिया रूप उपाधि हो गई जैसे एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम आते हैं

वही पूजा कर रहा है तो पुजारी वो तो क्रिया रूप पूजात्मक क्रिया उपाधि बन गई तो पुजारी बाद में वही भोग लगाने के लिए भगवान के भोजन बना रहा है तो भंडारी पाचक वो पाक क्रिया उपाधि हुआ तो पाचक ये नाम आ गया अकेला ही रहता है कोई आया गया उसकी व्यवस्था भी देखता है तो व्यवस्थापक

ये सब होते हैं ना वो क्रिया रूप उपाधि भी नाम और रूप ये दो प्रकार की उपाधि होती है ना तो ये क्रिया रूप में आएगी रूप यानी अर्थ और नाम में आता है ये शब्द

तो अतीत इत्यादि शब्द प्रयोग प्रयोग तो एक अर्थ है रूपात्मक उपाधि है नाम और रूप दोनों साथ साथ रहता है तो अतीत यह शब्द प्रयोग हुआ व्यवहार हुआ शब्द प्रयोग या शब्द व्यवहार ये जो व्यवहार रूप उपाधि बन गई जैसे पूजा रूप

व्यवहार किया तो पुजारी बन गया पाकानुकूल व्यवहार किया तो पाचक बन गया व्यवस्था अनुकूल व्यवहार किया तो व्यवस्थापक बन गया ऐसे अतीत शब्द प्रयोग अनुकूल व्यवहार ये उपाधि है अतीत शब्द प्रयोग एक व्यवहारात्मक है

हाँ हाँ वो वो उपाधि हैं अतीत शब्द प्रयोग वर्तमान शब्द प्रयोग और भविष्यत शब्द प्रयोग ये शब्द प्रयोग ही उपाधि है वो उसका कार्य भी है जैसे पूजा ये पुजारी का कार्य है और वही उपाधि भी है पुजारी नाम आने में

ऐसे काल तो एक है और वह अतीत वर्तमान भविष्यत इन शब्द प्रयोगों का निमित्त बन जाता है तो उन उन उपाधि वाला बन जाता है जिसके प्रति निमित्त बन रहा है वही उसकी उपाधि बन जाता है और उस उपाधि को लेकर के उसके

भूत वर्तमान भविष्य ये औपाधिक भेद प्रतीत होता है नहीं तो है एक ही उसके कोई भेद नहीं है किसके काल के इसलिए कहा सच, एक स एक स एको और विभु

विभू है का अर्थ है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी है का मतलब पृथ्वी जल तेज वायु और मन के साथ काल का संयोग है इसलिए इसे विभू कहा जाएगा स एक को विभु हाँ व्यापक है का मतलब इन पांचों के साथ उसका संयोग है

उसे चाहे व्यापक कहो या सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी कहो विभू शब्द का यानि पारिभाषिक शब्द है ना विभू शब्द उसकी परिभाषा है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगी इसलिए तर्कशास्त्र में किसी को विभू कह रहे हैं का अर्थ है सभी मूर्त द्रव्य संयोगी कह रहे हैं और ये जो है आपका क्या नाम

नित्य है का है नित्य की परिभाषा इसमें घटेगी नित्य की परिभाषा क्या है ध्वंस का अप्रतियोगी हो तो काल का नाश नहीं होता है इसलिए काल ध्वंस का अप्रतियोगी होगा और काल एक द्रव्य है और ध्वंस तो अभाव है इसलिए ध्वंस से भिन्न भी है

तो ध्वंस भिन्नत्व तो भी रहा काल में और ध्वंस अप्रतियोगित्व तो भी रहा इसलिए काल को कहा जाएगा नित्य ध्वंस भिन्नत्व सती ध्वंसा प्रतियोगित्व ये काल का लक्षण क्या नाम नित्य का लक्षण काल में घटने से काल नित्य कहलाता है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व ये विभू का लक्षण काल में घटने से विभू कहलाता है

और वह स्वयं एक ही है तो भी उसका अतीत वर्तमान भविष्य ये अवांतर भेद अलग अलग शब्द प्रयोग को लेकर के शब्द प्रयोगात्मक उपाधि को लेकर के प्रतीत हो रहा है उसका स्वाभाविक स्वतः कोई भेद नहीं है औपाधिक भेद है

आकाश के तरह ही प्राण के तरह ही ये कहा गया और वर्तमान ही हैं <laughs> वर्तमान का ही तो अर्थ है

हाँ जैसे सुई वो जो घड़ी के चलता रहता है लेकिन उसका एक पॉइंट ऐसा भी है कि वो स्थिर भी होता है होता है कि नहीं बीचों बीच में एक स्थिर

वो जो पेंडर है उसका एक जगह वो रुकता भी है लेकिन बहुत अल्प क्षण के लिए रुकता है उसको देखने के लिए हमारी जो ये नेत्र की दृष्टि पहुंचती है उससे भी कम समय में वो रुक करके आगे बढ़ता है हाँ जहाँ बराबर 12 बजे के नीचे आ गया माना जाता है वहाँ पर थोड़ा वो रुका हुआ है वो वर्तमान है

वो तो घड़ी के पेंडल का जो रुकना है उतना ही वर्तमान होता है नहीं वो तो, तो, तो, तो, तो, तो उदाहरण है वो तो उदाहरण है और बाकी काल तो वर्तमान ही वर्तमान है वर्तमान का अर्थ है विद्यमान विद्यमान काल तो सत है ना नित्य है

अभाव नहीं है उसका सत्ता है उसकी तो वर्तमान कहते हैं सत्तावान को सत्य हैं वही हैं उसमें तो हमारे अपनी दृष्टि से हम अतीत और भविष्य जोड़ देते हैं तो वो तो हैं खाली उसको वर्तमान ही कहा जाएगा

मतलब विद्यमान ही कहा जाएगा लेकिन ऐसा संस्कार अभ्यास शुरू से ही पड़ा हुआ है अनादिकाल से जब से व्यवहार चल रहा है तब से ये तीनों को साथ में लेकर के जो एक वस्तु होती है ना जिसका कोई भेद नहीं होता वो वर्तमान ही होती है उसके अवान्तर

जो भेद किए जाते हैं वो तो हमारे संस्कार को लेकर के औपाधिक भेद है का मतलब ऐसा ही है न्याय का काल और वेदांत का काल अलग अलग है न्याय का काल नित्य है वेदांत का काल अनित्य है शादी शांत है

वेदांत का आकाश भी सादी शांत है काल भी सादी शांत है शादी शांत है सूर्य के उदय अस्त को लेकर के सूर्य दर्शन को लेकर के काल का निष्पादन होता है और इनका ये नित्य है

इसलिए वेदांत के काल में और इनके काल में अंतर हैं वेदांत की दिशाएं और इनकी दिशाएं अलग अलग हैं वेदांत में तो एक ही नित्य है ना, बाकी सब अतो अन्यत आर्तम आर्त का विनाशी मिथ्या तो काल का लक्षण हुआ काल के बाद आती है दिशाएं।

तो दिशाओं के लक्षण की चर्चा हम लोग कल करते हैं जब सूर्य समाप्त तो होगा उस समय काल आकाश दिशा आत्माएं आत्मा को छोड़कर के सब समाप्त तो होगा हाँ काल भी समाप्त तो होगा वेदांत का काल

इनका रहता है इनके तो अनेक नित्य हैं न लेकिन वेदांत में तो फिर उस समय महाप्रलय होता है ये जो आदित्य है ना सूर्य यही तो हिरण्य गर्भ का शरीर जैसा है आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष हिरण्य गर्भ है न ईश्वर की प्रथम संतान ब्रह्मा जी उनकी सौ वर्ष की आयु उनके दीन मान के अनुसार पूरी होती

उसी समय चंद्रमा सूर्य लीन हो जाते हैं है लय हो जाता है उस समय महाप्रलय हो जाता है तो महाप्रलय के समय फिर ये आकाश भी नहीं रहेगा दिशाएं भी नहीं रहेगी काल भी नहीं रहेगा केवल अव्याकृत वो सब आकाश ही नहीं रहेगा तो जल कहाँ रहेगा